चुश्रोत्रो बलिया सामवेदी सामुद्य परिषद तृतीयाध्याय सप्तश खंड सप्तम मंत्र के ऊपर विचार कर रहा था मंत्र तो एक है सप्तम किंतु दो मंत्र मानते हैं इसको आदि प्रतनश रेत इतना एक मंत्र, मंत्री में जो मंत्र पूरा किया है इतना मंत्र एक भाग है दूसरा उद्वयम तमसप साइड आदि दूसरा मंत्र माना जाता है दो मंत्र एक ही में दो मंत्र हैं तो प्रथम मंत्र की व्याख्या चल रही थी आदि प्रन सैत रेतो ज्योति पश्चिम परोते दिवि ये जो मंत्र है इसका चल रहा था माने जो चिरंतन जो जगत का बीज रूप ज्योति है बहुत प्राचीन है एक ज्योति जगत का बीज रूप ना परमात्मा ज्योति है परमात्मा है उसको ब्रह्म ब्रह्मवितालोक दिन के समान देखते हैं बाश्रमण दिन दिन के समान देखते हैं पश्चिम कहा ऐसी देती परो या देती दे तो परम ज्योति है जो उस स्व महिमा में प्रतिष्ठित ज्योति है दीनी माने स्विनी प्रतिष्ठा होती है ऐसी ज्योति तो ब्रह्मव्यता लोग निरंतर उसको देखते हैं जैसे एक संसारी शरीर को देखता है मनुष्य होगी भावना होती है तो उस ब्रह्मवेत्ता का मैं ब्रह्म होंगी है ये बात देखना यह है इसके ठीक है भारत से मैं कहा था कौन देखते हैं उस ज्योति को तो कहा था निवृत्त चक्षुषो ब्रह्मविदो ब्रह्मचर्या साधन ही शुद्धांत कर रहा आसमत ज्योति पर शांति ये अर्थ था, था उस ज्योति को देखने वाले हैं निवृत चक्षु विश्व से वैराग्य हो जिन्होंने अपने इंद्रियों को विष्णों से मोड़ लिया है अंतर्मुखी वृत्ति में जो गए हैं ऐसे ब्रह्मविता लोग और उनके पास साधन क्या ऐसे कैसे हुए निवृत्ति साधन है उनके पास प्रवृत्ति वाली साधन निवृत्ति साधन है आदि साधना है प्रवृत्ति साधन के जावाह आदि करते हैं ब्रह्मचर्य है उनके पास ब्रह्मचर्यादि साधनिवृत्ति साधन है आदि से लेना है अहिंसा अस्तेय इत्यादि जो योग सूत्र में कहा गया है यह सब होना चाहिए जीवन में अहिंसा अस्ते सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अतरिग्रह यमा कोई भी साधन करना हो व्यक्ति को किसी भी साधना में जाइए आप लोक पार्क में जाइए वेदांत में जाइए कहीं भी जाइए पौराणिक हो जाइए अध्यात्म में जाना है तो सबसे पहले अहिंसा अधिकार चाहिए पहली श्री है वो अहिंसा सत्य सभी देशों में सभी कालों में सभी प्राणियों में हिंसा नहीं करना, ऐसा है और अहिंसा और सभी को हिंसा निकलना कृष्टि से भी करना शरीर से भी नहीं करना मन से भी नहीं करना बाणी से भी नहीं, नहीं करना ऐसे अहिंसा का अर्थ होता है अहिंसा सत्य बोलना हर समय सत्य बोलना अहिंसा सत्य चोरी नहीं कर ये नहीं कि यहां तो चोरी न करे वहां जाके करे ऐसा है। किसी भी देश में किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करना ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही गुरुकुल में बैठे तो ब्रह्मचर्य पावन बाहर गए तो नहीं ऐसा नहीं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 अहिंसा आदि निवृत्ति प्रधान साधन है ये पैर निवृत्ति प्रधान ही साधन ही निवृत्ति प्रधान मुख्य उसमें निवृत्ति के तरफ ले जाने वाले साधन ब्रह्मचर्य आदि है और अहिंसा आदि अहिंसा सत्य अस्म ब्रह्मचर्य अपरिग्रहण इत्यादि और दूसरा सूत्र आएगा आदि से वो भी आएगा शौच संतोष तपस्व अध्यायी स्वर्व प्रधान नियम नियम सभी के लिए जरूरत है पवित्र होना सबको जरूरी है भीतर बाहर पवित्र बाहर की पवित्रता मिट्टी जल आदि से है साबुन से पवित्र नहीं होता मिट्टी से होता है गोबर से पवित्र होता है गोबर से राहर की पवित्रता मृत जल आदि से मिट्टी से जल से है भीतर की पवित्रता अंतग्रहण की पवित्र भजन से भगवान के भजन से है शौच संतोष जो मिले जितना मिले उसमें संतोष होना चाहिए जैसा है प्रभु ने जो दिया उसमें संतुष्टि हो ये नहीं कि हमारे पास एक छोटी कुटी है तो बिल्डिंग वाले को देख करके ना हो जाए ओ, वो हो वो तो बिल्डिंग बनाकर बैठा मैं ऐसे पढ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मिला उसे सऊच उस संतोष तप इंद्रिय और मन को निग्रह करना रूपी तप ये जीवन में होना चाहिए इंद्रिय समम बहुत बड़ा है के सन्त विजेन्द्रिया प्रश्नोत्तरी में कहा संग्राचार्य नहीं प्रश्नोत्तरी ग्रंथ लिखा सबसे छोटा है वो शत्रु कौन है कहा अपने इंद्रिया ही शत्रु है बाढ़ शत्रु नहीं है के शत्रु वीजेन्द्रिया व मित्राणी जितानी यानी अगर इन इंद्रियों को जीता जाए तो मित्र भी यही है भजन भी इन्हीं से करना है और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार भी इसी से करता है साधन रही हमारे पास जिधर चला उधर चले चाकू जैसे हैं उधर जाए तो सब्जी काटे जा गा, इधर आए तो हाथ काटे कोई गा, चाहिए ऐसे हमारे लिए सदुपयोग करना चाहिए शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रतिदिन अध्यात्म शास्त्र का चिंतन चलना चाहिए स्वाध्याय होना चाहिए ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक है इसको छोड़ना नहीं चाहिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम महाप्रमद तैतृपंश हाँ। में शिक्षा व्य में विशेष उपदेश आया है स्वाध्याय शब्द पढ़ना और प्रवचन माने अर्थ समझना आज के प्रवचन प्रवचन नहीं है यह प्रवचन अर्थ समझना का नाम प्रवचन और शब्द जो उच्चारण करना यह स्वाध्याय स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमोचित अभ्यम इन दोनों से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए साथ साथ रितम तो प्रवचन थे बार, बार आता है सत्य बोलना भी चाहिए वहां सत्य को भी नहीं छोड़ना चाहिए इत्यादि तो तपस्याय सबसे संतोष तपस्व अध्याय ईश्वर प्रणाम ईश्वर के ईश्वर है करके मान्यता तो बनाए पहले उसके प्रण शरणागति ईश्वर की तो शरणागति हमेशा ईश्वर की शरणागति माननी चाहिए कई बार शरणागति के नाम आते हैं यही है सर... सर्व सर्वधर्मा परित्यज्य भगवान यही बोलते अंतिम उपदेश भगवान सारे देहादी धर्म को परि त्याग करो तुम सारे धर्म जो जो तुमने लाडा है इसमें मैं मनुष्य हूं पुरुष हूँ स्त्री हूँ बालक हूं बूढ़ा हो क्या क्या धर्म लाडा है हिंदू हूँ मुस्लिम हो यानी क्या क्या धर्म लाभ कर पाया इसको क्या सब को सबको सर्वधर्मान परित्यज महाम एकम निर्गुणम निर्विकारम परमात्मा नवम सच्चिदानंद आत्मा हूं यह सर में जाओ ऐसा गीता के अंतिम शब्द है ये अहम तो असर्व पापे भी मुक्षिष्य माशिष ऐसा करोगे सारे पापों से मुक्त करोगे भगवान की प्रतीक है तमेवर्व गर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्म शांतिम स्थानम प्राप से साधु गीताष्टाते सद्यादेवी है ऋषि के सर में जाओ हर प्रकार से हर भाव से जाओ ऋषि के सर्ण में जाओ कौन है तब प्रवृत्ति भूका नाम ये न ना सर्वंगतम खत्म जिससे सारे प्राणियों की प्रवृत्ति है जो सारा संसार में व्याप्त है उसी के सरल में जाओ तुम तब प्रसाद उनकी कृपा जब होगी हो हो सर्व में जाओगे तो कृपा करेंगे तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानाशास्त शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे अशाश्वत स्थान है या जो बैठे हो अभी कल जोड़ा है कब अभी होना है कोई पता नहीं इसका ये शाश्वत स्थान नहीं है तुम्हारा तो अशाश्वत है अस्थिर है कब धोखा देगा पता ही नहीं हो सकता है बैठे बैठे उठने के भाई के जैसे समय कोई बात इसको कोई निश्चित नहीं है ऐसे ऐसे स्थान जिसमें बैठे हैं तो इसलिए कहते हैं ये तो एक निवृत्त प्रधान ही है ही जो तो निवृत्त प्रधान साधन है ब्रह्मचर्य आदि साधन और जिसके बाहर के विषयों से वैराग्य है इंद्रियों को मोल लिया है अंदर मुख्य पहुंचे हैं ऐसे लोग वो ब्रह्म ज्योति को देखते हैं देखना माने अनुभव करते हैं या आंख का विषय नहीं हो देखना मैंने धीरे देखना ऐसा नहीं है ऐसा कहा तो एटे निवृत्ति प्रधान ये साधन शुद्धम माने उद्यम अंतकरण शुद्ध हो गया अत्यंत प्रज्वलित हो गया अंतकरण जिनका यह शांत तथा एक वो शुद्धांत करण ऐसे साधन के द्वारा जिनके अंतकरण शुद्ध हो गया मन शुद्ध हो गया ऐसे लोग उस ज्योति को देखते हैं परो सर्व है परो यदि लिंग व्यत्य किया है व्यत्य हेतु महा परम बोलना क्यों ज्योति का विशेषण है परम ज्योति है सर्वोत्तम ज्योति है वो ज्योति आत्मज्योति व्यक्त ज्योतिष परत व्यक्त्य हेतु महालिंग का व्यक्त की के स्थान में परम बोलना मगर परम लिंग इध ने भाष्यकार बोले क्यों यहां ज्योति है ज्योति का विशेषण है पर शब्द इसलिए परम बोलना एक स्व तो महिमा प्रतिष्ठितम हम दिख्यते तत् परम ज्योति के समान जो स्वयं अपने महिमा में प्रतिष्ठित है जो परम ज्योति है जो प्रकाशित होता है ज्योति ऐसी ज्योति है अपने महिमा में प्रतिष्ठित दूसरे में नहीं या हम जो दीपक जलाते हैं तो घी आदि में प्रतिष्ठित है घी आदि तेल आदि न हो तो जलेगा ही नहीं तो वो वो ज्योति जो है आत्मज्योति अपने आप में प्रतिष्ठित है माने वहां कोई साधन की आवश्यकता नहीं कोई साधन नहीं हो है, जलाने की, हमेशा जल रही ज्योति ऐसी ज्योति है परम ज्योति है ये तो निकृषित ज्योति है जो जल रहे हैं जो ज्योति ध्रतादि से जो हैं वो तो निकृष्ट है। साधन धन्य है वो साधन से उत्पन्न होने वाला है ऐसी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 ग्रह तारा तारागण द्वारा संदेश क्या था बिजली चमक रही है जिस ज्योति के सहयोग से जिस ज्योति से तारा तारागण आदि चमक रहे हैं सब ये उसी ज्योति के कारण है आगे ठीक है मंत्रांतरम अगर और दूसरा मंत्र है उद्वयम तमसस्तरी ज्योति पश्यंतु तरम स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्र भगन्मा ज्योति गुत्म देव ये दूसरा मंत्र है इसका किंचाजो मंत्र दीर्गा एक मंत्र दृष्ट दृष्टान ऐसा बताया आदिपत्न से ज्योति पश्यु दिव्य एक मंत्र द्रष्टा ने ऐसा ऐसा मंत्र को कहा दूसरा मंत्र द्रष्टा ऋषि बोलता है दूसरा किंचाजो मंत्र दीर्गा अन्य मंत्र द्रष्टा जो है वो कहता ऋषि बोलते हैं कहा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 एक ही व्यक्ति हो, एक व्यक्ति बहुत जगह प्रयोग होता है अन्य भाषा में होता कि नहीं होता संस्कृत में है हिंदी में है अकेला के बोलता है आज हम वहां जा रहे हैं कैसा बोलता है मैं जा रहा हूं नहीं बोलिए बड़े लोगों का भाषा में मैं सब प्रयोग होता हम तो हम बोलता है व्याम का प्रयोग करते हैं इसलिए हम उद को ले जाके उगन्म अगन्म के साथ जोड़ देना उदगम हो, हो जाएगा वयम हम हम तमसो हो उद को तो छोड़ देना भी वयम तमस तमसमा में क्या है तमसा पंचम या अज्ञान लक्षणाथ अज्ञान स्वरूप अंतकार से हम ऊपर हो गए बोलना चाह रहे जो महामाया है, तो है जगत जननी महामाया जिसको माया बोलते हैं अविद्या बोलते हैं वो या तम है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 का होता है इसलिए इसको तम शब्द से बोलना तमा आशी तरश होता है अधेरा था अधेरा माने माया अज्ञान था अज्ञान जो होता है वस्तु को ढकता है जानकारी का अभाव ढकना है तमस पंचमी अज्ञान लक्षणाक तम माने अज्ञान अज्ञान से परस्तात इस थे थे लगा देना अज्ञान से परे परी को ले जाके पश्चिम प्रक्रिया के साथ अन्वय करना है हम उस ज्योति को देखते हुए जो अज्ञान से परी ज्योति है उस ज्योति को देखते हुए हम यहां से, से उठ गए शरीर सभी बात पर अज्ञान से ऊपर है पर है अज्ञान के भीतर नहीं बाहर है जो ज्योति तमसरोत्री अथवा वो ज्योति अज्ञान को हटाने वाली ज्योति है वो ये भी अर्थ हो सकता है सष्टंत हो जाएगा उसकी में तम तमसो तमसोभा अपने को हटाने वाली ज्योति है ऐसा ज्योति ये ज्योति उत्तरम मान आदित्यस्तम दो उत्तरम पद है इस मंत्र में पहला वाला उत्तर क्या था आदित्य स्तंभ जो आदित्य मंडल में स्थित है जो ज्योति मैंने ब्रह्म भाव वो दिखा है पहला वाला दूसरा वाला वो होगा हम ऊपर ऊपर ज्योति उत्कृष्ट ज्योति है ऐसा उत्तर का अर्थ होगा दो उत्तर आए मंत्री पहला वाला उत्तर का अर्थ करते हैं उत्तरम है। मान आदित्य जो आदित्य में स्थित ज्योति है वो ज्योति है, जो अज्ञान से पर है आदित्य मंडल के भीतर स्थित है हम तो ध्ययम सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती करके हम जो करते हैं ये जो जो पिंड दिखाई पड़ता है उसको हम चिंतन नहीं करते दे, क्यों है उसके भीतर में जो वस्तु परमात्मा दृष्टि से हम संध्या आदि करते हैं आदित्य मंडल ये मंडल है जो हमें दिखाई पड़ता है इसके भीतर जो परमात्म चेतन है उसके ब्रह्म भाव से हम उपासना करते हैं ऐसा होता है तो आदित्य स्तंभ बोला उत्तरम जाता है परिपश्चम परि को लागे पश्चंत के साथ हमने करना परिता पश्चंद हर प्रकार से हम उस को देख रहे हैं देखते हुए सत्यंत है उस युति को देखते हुए वयम उदगन ऊपर हो गए ऊपर उठ गए सभी भाव से ऊपर हो गए उस ज्योति को तो दर्शन करके जब ब्रह्म साक्षात्कार हमें हो गया सभी भाव से ऊपर हो गया उदगन व्यवहित था आगे उदगनम शब्द बहुत बाद में उसके साथ उत को ला करके अगर मांगा अगर मग लग लगा लुम लुम का रूप है हम लोग ऐसा हो गया अगर मुम लगार का रूप है ऊपर उठ गए यह अर्थ आता है तथ ज्योति ज्योति कैसे है अपने से भिन्न नहीं करते कहते हैं स्व आत्मीय ज्योति हमारी ज्योति है वो हमारे स्वरूप ही वो स्व पद का अर्थ स्वम आत्मीम मंत्र में स्वपद है उसका अर्थात हम ही वो ज्योति स्वरूप हम ही है वो माने जब तक नहीं जानता है भिन्न होता है जानने पर स्वयं हो जाता है ऐसे तत्व है जब तक नहीं जानता है तब तक भिन्न होता है और जानने पर स्वयं होता है जो जानते जेहू देहही जना ही जान तुम ही तुम ही हो जाय रामायण वैसे कहा रा है आप जिसको जानकारी देंगे वही जानेगा आपको आपकी कृपा की ना आपको जान सकता सो जान ही वही जानेगा जेहू दे ही जनाई जिसको आप कृपा करोगे जानकारी दोगे अपना स्वरूप का परिचय दोगे वही जानेगा किंतु जान तो तुमको जब जानेगा तो तुम ही हो तुम ही बन जाएगा दूसरा नहीं होगा तुमको जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्म जहां तो तुम जाई, तुलिस ऐसी ऐसे बोलते जो ब्रह्मविद्रह्मी जाता है तो ऐसे यहां भी स्वाहा कहते हैं वो ज्योति क्या है स्व मने स्वम आत्मियम, अस्मत हृदय स्थितम हमारे हृदय में स्थित वो ज्योति जिसको सूर्य मंडलस्थ ज्योति कहा था वो ज्योति और युवा ज्योति में कोई भेद नहीं है आत्मीय स्व मने आत्मीयम हमारे स्व ज्योति हमारे यही है मान ये अस्मत हृदय स्थित हमारे हृदय में अंधकर स्थित है ज्योति हमारे हृदय में स्थित है वही ज्योति एक है भेद नहीं ऐसा आदित्यस्थम च तद एकम ज्योति जो हमारे हृदय में स्थित और आदित्यस्थ है दोनों ज्योति एक ही है भेद नहीं है <coughs> यद उत्तर आगे उत्तर शब्द आ गया फिर यद ज्योति उत्तर दो उत्तर है मंत्र में दूसरा वाला उत्तर का अर्थ करते हैं यद माने ज्योति उत्तरम उत्कृष्टतरम ऊर्तम सबसे उत्कृष्टता उत्कर्ष ज्योति है उससे उत्कर्ष कोई ज्योति नहीं सबसे महिमान्य ज्योति है वो व अपरम ज्योतिर अपेक्षा अन्य ज्योतियों की अपेक्षा से उत्कृष्टता रहे ज्योति अपरम ज्योति अपेक्षा अन्य ज्योतियों की अपेक्षा से वो उत्कृष्टता है ऐसे ज्योति उत्तर ऐसे ज्योति पश्चिम था ऐसे ज्योति को जो जो आदित्य मंडलस्थ ज्योति है हमारे हृदय में भी वही ज्योति है उसको देख करके देखते हुए उदागम पयम हम ऊपर उठ गए शरी भाव से ऊपर उठ गए ब्रह्म भाव में हो गए उस ज्योति दर्शन से ज्योति दर्शन माना साक्षात्कार जब हम ब्रह्माष्ट में साक्षात्कार हो जाता है तो शनि भाव से उपर हो जाता है न हम देह मे देह में हो जाता है ऐसा कहा ऐसे नहीं कम उदगन किस ज्योति फल किस फल को प्राप्त किया हम किस फल को प्राप्त कर गए यह शंका आ गई प्रश्न है कम उदगन किस फल को प्राप्त हुआ कहते हैं देवम द्योतन बंतम ऐसे देव है प्रकाश स्वरूप है जिसका इस देव की देव को हम प्राप्त हो गए ए फल, ए ये फल दे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए देवम देवताभाव को प्राप्त हो गए देवम मनुद्योतुवंतम द्यूत दिवत का होते तो प्रकाश स्वभाव वाला है ऐसे देवत्रा देवेशु सर्वेशु देवताओं में सभी देवताओं में प्रकाश स्वरूप जो है ऐसा जो ज्योति है सूर्यम वो ज्योति का नाम सूर्य कहा क्यों रसा रश्मिनाम प्राणा नाम जगत है ईरनाम सारा संसार को प्रेरणा देने के कारण सूर्य कहा जाता है ऐसा सूर्यम का सूर्य ज्योति है सूर्य तम उदगर उस सूर्य भाव को हम प्राप्त हो गए संसार का जो प्रेरक ज्योति उसको प्राप्त हो गए कहा ज्योतिरुत्तम सर्वज्योति भत्कृष्ट तम तमम कहा ज्योतिरुत्तम कहा था सभी ज्योति जितने भी प्रकाशिल वस्तु सबसे उत्तम है आत्मज्योति ऐसा अहो प्राप्त आश्चर्य प्रकट कर रहा है ज्योति हम ऐसे ज्योति को प्राप्त हो गए ऐसे ज्योति स्वरूप होते हुए काम हम मनुष्य होकर के चक्कर में पड़ा हुआ था ऐसे ज्योति को प्राप्त तो हो गए ऐसे इरम तद ज्योति जिस ज्योति को इस ज्योति को तद इरम ज्योति जिस ज्योति को दो रिक मंत्रों ने कहा तू प्रशा की अभी ऋग मंत्र है अभी अभी जो बोला गया बुद्ध भजन तम सरस्वती आदि आदि आदि प्रत्नशील तो ऋख मंत्र हैं क्यों तो। जिन ज्योतियों को यहां स्तुति की प्रशंसा की जिस ज्योति की दो मंत्रों ने यदि यजुस्त्रण प्रकाशित जिसको वेद के तीन मंत्रों ने प्रकाशित किया इसी ज्योति को क्या करके किया अक्षित वशी अच्युत वशी पूर्व मंत्र में प्रकाशित किया था यजु मंत्र ने सुत बेलायाम ऐसा आया था अंत के समय में मंत्र जपे कहा था क्या मंत्र था वो अक्षित वशी ये तीन मंत्र हैं जिस ज्योति को यहाँ प्रशंसा की गई है दो मंत्रों के द्वारा उसी ज्योति को तीनों योजुओं के द्वारा भी उसी ज्योति के प्रकाशन हुआ उसी ज्योति का ज्ञान कराया वहां भी जो अच्छे तो वस्तु ज्योति को कहा था तुम क्षण नहीं होने वाले हो ऐसा करके उसी ज्योति को ब्रह्म ज्योति को कहा था ये कहां तथ ज्योति ये ज्योति जिस ज्योति, ज्योति के वर्णन है यद ऋग्भ्यांश दू जो दो रिग ऋग माना मंत्रों के द्वारा जो जिसकी स्तुति की जिन ज्योतियों की स्तुति की अभी प्रशंसा की माने ब्रह्म रूप ज्योति जो प्रकाशित जो तीन यजो के द्वारा भी उसी का प्रकाशित हुआ है उसी ज्योति का ही प्रकाशन किया बतलायाज मंत्र है पूर्व मंत्र में था जो अक्षितवशी अच्छी प्राणसंसित अवशी तीन मंत्र है उनके द्वारा भी वही ज्योति के बारे में चर्चा हुई अन्य नहीं समझे धीरे अभ्यास एक एक कल्पना परिसम्त कर था दो बार ज्योति ज्योति ये जो कहा था दो बार कहा था उत्तम ज्योति उत्तम ज्योति किसके लिए एक एक कल्पना की समाप्ति के लिए एक एक कल्पना चल रही थी पुरुषोभाव एक लेकर एक एक ही कल्पना चल रही थी तो एक कल्पना पूरी हो गई अब दूसरी बातें आई हुई लिए दो बार कहा बता ठीक है इति विद्यार्थाइति इस हेतु से भी किन्तु अन्य मंत्र दृष्टा ने भी ऐसे ही कहा इससे उपासना प्रशंसा के योग्य है ये बोलते हैं ऐसी उपासना है इति इतिहावत इस हेतु से भी माने अन्य ऋषि ने भी ऐसे ही कहा पहले वाले ऋषि ने भी ऐसे कहा ये ऋषि भी वैसे बोलते एक सौ प्रशंसा के योग्य है उपासना ये कहा किम आह तो दूसरे ऋषि ने क्या दूसरे से क्या कहते हैं प्रश्न था अन्यो भी मंत्र ऐसा आया अन्य मंत्र द्रष्टा ने वो भी कहता है यही बात को तो क्या कहा वो मंत्रालय ये कहते हैं किम आहा अपेक्षायाम वो मंत्र द्रष्टा क्या बोलते हैं क्या कहा उसको अपेक्षा जिज्ञासा होने पर दीपके मंत्र आ दूसरा मंत्र लाते उर्वयम तमशअष्टी आदि दूसरे मंत्र लेते हैं कहा उर्वयम इत्यादि कहा तम व्या करोती इसकी मंत्र की व्याख्या करते हैं आप तमसा तमसह परस्ताद इत्यादि कहा था भाष्य में अज्ञान रूपी अधरे से वो बाहर है मुझे, पर है अज्ञान के भीतर नहीं है अज्ञान अज्ञान के कार्य से बाहर बहिर्भूत है भारत में ज्योति अज्ञान में नहीं अज्ञान के कार्य में भी नहीं है उसे बहिर्भूत अलग है पृथक है परस्ताद ज्योतिषा प्रधान है ज्योति और धान्य अस्थित इत्यादि कहा उसी की ज्योति, ज्योति प्रधानना है अन्य ज्योति नहीं उसके समान कोई ज्योति नहीं है बस ज्योति के समान कोई ज्योति ऐसी ज्योति आपने आत्मज्योति है कहा तश इत्यादि उत्तरम इत्यादि अर्थ आह उत्तरम कहा था आदित्यस्तम इत्यादि ज्योति तो उसी को यहाँ उसका अर्थ क्या तशय इत्यादि बताया अच्छा देवत्व न प्रत्येगात्म आह आगे देवम कहा हुआ है उस ज्योति को देव बोला हुआ है क्या है देव कहने से क्या है अंतरात्मा यह ज्योति देवत्व प्रत्येगात्म देवत्व तो होने के कारण से प्रत्येगा ज्योति स्व आत्मीय कहा स्व मान्य स्व आत्मीय हमारे शरीर के भीतर हृदय स्थित हृदय स्थित कहा हृदय स्थित हृदय में स्थित ज्योति अभिन्न है आदित्यमंडल से ज्योति ये ज्योति एक ही ज्योति जो पद के द्वारा कहा जाता है वो तुम पद से कहा जाता है तब में कोई भेद तो नहीं होता तब तुम है तत्वशी पद से दिखने वाला आदित्य मंडल ज्योति और तुम पद से दिखने वाला ज्योति दोनों ज्योति एक ही है तब तत्वशी आदि महाभार के प्रमाण ऐसी यही दिखाना चाहते एकत्व ये दोनों ज्योति में एकत्व सिद्ध करने वाला कोई मंत्र है क्या क्या मंत्र है अन्य उपनिषद में है है सयश आदित्यश असव हृदय स एक ऐसा आता है जो आदित्य मंडल में स्थित है जो हृदय है दोनों एक है ऐसे वृद्धावन श मंत्र प्रमाण है आदित्य मंडल ज्योति और हृदय ज्योति एक ज्योति है करके ये प्रमाण दिया है हर एक सयम इत्यादि इत्यादि मंत्रों में प्रमाण है ये मंत्र प्रमाण है विश्व ृत सिद्धर्शय अनेशति है छांदो के स्मृति में तो यह मंत्र नहीं है नहीं? यह मंत्र है मंत्र प्रमाण करता सो आदि हृदय सी आदित्यस्त पदार्थ पदार्थ पदार्थ दोनो हो गया उत्तरम शब्द से आदित्य से ज्योति लिया स्व से आत्मीय ज्योति लिया तत्पद का तत्व तो आया हुआ तत्पद का अर्थ और तुम का अर्थ दोनों हो गया तत्पद का अर्थ हो गया आदित्य मंडल ज्योति और तुम का अर्थ हो गया हृदय ज्योति दोनों का अर्थ करके तत्पदार्थम तुम पदार्थम चौथा दोनों विषयों का तत्पद का अर्थ तत्व मसीम आया हुआ तत्शब्द का अर्थ और तुम शब्द का अर्थ होतेम उत्तम वो दोनों का एक ही था वो तो दोनों एक ज्योति बता दिया वार्षिकार जैसा कहा था क्यों आदित्यस्तम च तत् एकम ज्योति कहा था हृदय में स्थित और आदित्य स्थित दोनों ज्योति एक एक करके बोलती है तत्पदार्थम तुम पदार्थम चाह तयोर ऐक्यम उत्तम अच्छा। आदित्यस्तम इत्यादय में कहा और एक ही गौतम ज्योति विषय जो एक बना हुआ ज्योति है दोनों ज्योति विशेषण लगाते एक उत्तर सर्वोत्कृष्ट ज्योति है यह तो उत्तर था सर्वोत्कृष्ट है उससे महान ज्योति कोई ज्योति नहीं है आत्मज्योति से बढ़कर कोई बड़ी ज्योति नहीं सबसे है सबसे बड़ी ज्योति है चतुर्था क्या उसको शंकराचार्य ने एक श्लोकी में ज्योति ब्राह्मण का तात्पर्य बता रहा है। किम ज्योति तब महान हानि में रात्रो प्रति बाहर कम श्यादे मेरा बिदी दर्शन विधाहू किम ज्योति चक्षुस्त समय कहा किम ज्योति तब तुम किस ज्योति से व्यवहार करते हो ये पूछा गया तुम्हारी ज्योति क्या है बिना प्रकाश का कोई व्यवहार नहीं होता प्रकाश के बिना उठना बैठना चलना फिरना जो भी होगा प्रकाश चाहिए प्रकाश के बिना कोई काम नहीं कर सकते कौन से प्रकाश से तुम काम करते हो कहा मैं दिन में सूर्य के प्रकाश से काम करता हूं भावनुमान अहम हानि में भावु वाला प्रकाश वाला हूं किोतिष तब भावनुमान अहानी में दिन में मैं सूर्य के प्रकाश से काम करता हूं रात्रि में रात्रो प्रदीप आदि कम दीपक आदि के प्रकाश से काम करता हूं ऐसा बोला माने आत्मज्योतिष व्यवहार हो रहा या बाह्य ज्योति से यह निर्णय नहीं हो पाता ज्योति का बहानी नहीं होता वो दबा हुआ बाह्य ज्योति काम कर रहे भौतिक ज्योति काम कर रहे ज्योति तबअानुमान हानिमे रात्रो प्रदीप आदि तक ठीक है मान लेते हैं दिन में सूर्य ज्योति से रात में चतरादि ज्योति से लाइट आदि से काम होगा ठीक है रविदीप दर्शन विधौ सूर्य को देखते समय कौन सी ज्योति से काम करते हो दीपक को देखते हुए कौन सी ज्योति से काम करोगे कौन से प्रकाश से काम करोगे चक्षु रूपी प्रकाश से काम करता हूं रवि दर्शन विधु चक्षु चक्षु कहा आंख से देखता हूं मैं आंख की रूपी प्रकाश से सूर्य को सूर्य में व्यवहार कर सूर्य है देखता हूं और दीपक है देखता हूं आंख बंद हो गया जब निमिल नहीं चक्षुष तत्व आँख बंद होने पर किसी देखो दिया बुद्धि से देखता हूं आंख को आख काम कर रही नहीं कर रही आख को देखने के बुद्धि रूपी ज्योति से काम करता हूं अरे हम अंधा आदमी बोलता है ना मैं मेरे आंख नहीं है किसे देख रहा वो बुद्धि से देख रहा हूं ऐसे तो रवि दर्शन विधा चक्षुस्त निम धी धियो दर्शन फिर आया बुद्धि के वृत्ति को देखते समय चक्षु को देखते समय तुमने बुद्धि से देखा ठीक है मेरी आठ ठीक है या नहीं जानकारी है जानकारी होती है बुद्धि के माध्यम से बुद्धि को किससे देखते हो और प्रश्न उठा किम धियो धियो दर्शनो दर्शन धियो दर्शन किम ज्योति बुद्धि को देखना है तो किस ज्योति से तुम व्यवहार करोगे प्रश्न कहते हैं वो आत्मज्योति से व्यवहार करता हूँ दूसरी ज्योति ऐसा एक शोल की श्लोकी बनाया है शंकराचार्य जी ने बनाया है किम ज्योति तब भानुमान हनमे रातो क्रवि का रकम शारे तद री पद विधो किम, किम ज्योति आख्या चक्षुत्र निमीलना समय दियो दर्शने तत्रह तो वो मही हो तो भवन इत्यादि आकार ज्योतिष तदस्त्रो अब जो ज्योति जो वाले हैं वो मैं भी वही जो ज्योति वाली हूं ऐसा उत्तर दिया गया ज्योति ब्राह्मण का साराश तो यह भी वो चल रहा है कहते हैं एक ही फलम कथ ये एकत्व तो बुद्धि का फल जो सूर्यमंडलस्त ज्योति और हृदयस्त ज्योति माने जीवात्मा परमात्मा ये अर्थ ये है माने भाग त्याग लक्षण करना बल एक ही होना उसने उपाधि को हटाना वह माया को हटाना यहाँ पर अंतकरण हटाना एक ही होना है एक ही, है, एक ही भाई वो तत्व तो एक ही है तत्व तो में ऐसे भाग त्याग लक्षण से एकत्व करना है भाग त्याग लक्षण माने जहर लक्षण जाद लक्षण है कुछ त्यागना कुछ रखना दोनों है उसको भाग त्याग बोलते हैं एक भाग का त्यागना एक भाग बचा चेतनाश को बचाना उपाधि को हटाना चेतन चेतन बच गया तो एक ही हो गया उपाधि के काश भित्त न हो रहे थे जैसे घटाकाश महाकाश अलग अलग दिख रहे थे घट को हटा दिया मठ को हटा दिया घट को हटा दिया मठाकाश अब मठाकाश भी नहीं घटाकाश भी नहीं एक आकाश हो ऐसे यहाँ तो एकदि फल तो कथी पश्चंत कहा पश्चन्तः उदगम कम उस ज्योति को देखते हुए हम ऊपर उठ गए उस माने ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्मी साक्षात्कार हुआ तो हम ऊपर उठे कहां से उठे शरीर भाव से ऊपर हो गए ना हम देह ना मैं देह इसमें कौन उठना माने यह है मान शरीर बुद्धि से ऊपर हो जाना आत्मबुद्धि में जाना ही उठना उदगम उठ बताया फलों में ये प्रश्न पूर्वक द्रोण थी जो फल है फल क्या हुआ शरीर भाव से ऊपर उठ जाना अगर आत्म साक्षात्कार जिसको होगा होगा तो देहात्म बुद्धि से ऊपर हो जाता देहात्म को करके आत्म है देहात्म बुद्धि को बाध करके आत्मबुद्धि में बैठेगा यही उठना तो एक फलम एक प्रश्न प्रकोदेव इसी को प्रश्न कहा किसको प्राप्त तो हो गया तो कहा देवम चक्कर देवम देवतन जो प्रकाश स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाता है देवत्रा देवेशु माने ये प्राप्रत्य सप्तमी अर्थ में है देवेशु सर्वेशु सारे देवताओं में सारे संसार में सूर्य रूप से है जो ज्योति है सूर्य दशा नाम दशम नाम प्राणा नाम जितनाथ सबका संचार संचार करने के कारण सूर्य कहा जाता है उस ज्योति को एक कहा तम उदगन मतवं को ज्योति तम इत्यादि कहा उसको हम प्राप्त हो गए उस ज्योति को मानसवी भाव से ऊपर हो गए ब्रम भाव में हम पहुंच गए ये आता है ऐसे कहा टीका मैं कहा फल विषय स्वान्व दस है जब उस फल को प्राप्त हो गया तो अपना अनुभव दिखाते हैं आत्मभाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने अनुभव बताता है क्या बोलता अहो प्राप्त अरे आश्चर्य की बात है कहा शरीर भाव में हम गिड़गिड़ा रहे थे आज हम ऐसी ऐसे ज्योतिभाव में प्राप्त हो गए आत्मभाव से पहुंचोगे आश्चर्य आश्चर्य वत पश्य कश्यनम तो आश्चर्य बदती तथा बचा आश्चर्य चयनम संभति श्रुप्वापेन चलते आश्चर्य गीता ने जैसे कहा किस आत्मा को साक्षात्कार करने वाला कोई आश्चर्य अरे आत्मा ऐसा होता है कोई बिरला ऐसा समझेगा बोलने वाला भी सर्वत्र नहीं है पुस्तक बोलने वाले तो मिल जाएंगे वास्तव तो में आत्मा को कैसे करने वाला व्यक्ति भी मुश्किल से कोई होता होगा आश्चर्य सुनने वाला श्रोता भी कोई आश्चर्य होगा जो भी हो ध्य पोषण के लिए तैयार है आत्मा के तरफ जाने के लिए तैयारी ही नहीं है ये तो एक मुसीबत पड़ जाती है संन्यास आश्रम में आ गए थोड़ा वेदांत नहीं सुनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे वो तो लोगों को दिखाने के लिए सुन रहा है लोग बोलेंगे सन्यासी बन गया वेदांत भी नहीं सुनता कैसा नाला है कहीं कहेंगे उसको लज्जा बचाने के लिए सुन रहा है मुख्य जो भोगे आत्म इच्छा प्रबल है ही स्थिति ऐसी हमारी किंतु ये आत्मवाद गया हुआ व्यक्ति बोलता है ओ प्राप्त दयम प्राप्त उस आत्मभाव को हमने प्राप्त कर लिया ऐसा ठीक है हमें कहते हैं मंत्राणाम मंत्रव्यस्क्य ऐक्यवाक्यों को मंत्राणाम और मंत्रव्यस् मंत्राणाम पूर्व में जो तीन मंत्र थे यज मंत्र अक्षितमशी अच्तमशी प्राण मंत्र और मंत्र यो यहाँ दो वचन में है ये मंत्र दो वचन दो दो मंत्र ये अभी उद्वय तमस आदि आदि प्रत इत्यादि तो मंत्रणाम मंत्र पूर्व में जो तीन मंत्र था पूर्व मंत्र में अक्षितमसी अक्षितमसी प्राण तीन मंत्र और ये इसमें दो हैं। मंत्र है मंत्र योग वाक्य तो एक ही वाक्य है दोनों बिल्कुल एक ही को बोल रहा है वो परमात्मा को कह तीन मंत्र भी बजवा ये जो मंत्र भी वही बोल रहे थे परमात्मा को अच्छुतमसी अक्षित मसी, अच्छुत मसी आदि बोल रहा था तो, तो अच्छुत हो अक्षित हो आत्मा के लिए बोला था बाकी तो से क्षीण होने वाले हैं शरीर को तो अक्षितमसी अच्छु, बोलना संभव नहीं है क्षीण वाला आत्मा यह कहा था उसने ये भी उसी को बोला कहा। ये कहां तत् ज्योतिष जो है ये ये मंत्र उस मंत्र में कहा गया ज्योति ज्योति ऋग्व्याशत यहां ऋग मान मानी मंत्रों के द्वारा स्तुति की दो मंत्रों से तो दो दो बचना है दो मंत्रों ने अस्तित्व की उस प्रशंसा की उस ज्योति की यजुस्त्र प्रकाशितम यजुर्वेद के तीन मंत्रों ने भी यजु मंत्रों ने भी उसी का प्रकाश दिया उसी ज्योति को जो अक्षितमशी अक्षितमसी प्राण शिषित मसी ऐसा बताया अच्छा <laughs> <laughs> आगे ठीका है न बक्षवाण विज्ञान से न संगतिर अभी एक विज्ञान की चर्चा की थी पुरुषोभाव यज्ञ से आरंभ करके यहाँ तक एक विज्ञान की चर्चा थी एक बारे में चर्चा हो रही थी माने अपने जीवन को पूरा यज्ञ रूप डालना और पुत्र की दीर्घायु के लिए ऐसा मंत्र जपना और अपने दीर्घायु के लिए करना ये सब बातें चल रही थी यज्ञ विज्ञान था या सारा तो आगे जो प्रकरण आने वाला आ रहा है इस एक विज्ञान के साथ में कोई संबंध नहीं रखता तो पूर्वापर भाव संबंध क्या होगा ये कैसे होगा ये पूर्वादि की शंका है माने उस एक विज्ञान के बाद में जो अभी उपासना आने वाली है माने अध्यात्म और अधिदेय करके मन और आदित्यदि में उपासना आकाश में उपासना करनी है आकाशत ब्रह्मा यदि उपासित, उपासित या अध्यात्म में उधर अधिदेय में उपासना करनी है तो ये उपासना के साथ में पूर्व के जो प्रसंगे कोई तालमेल नहीं है ये की संख्या दोनों यज्ञ विज्ञान है ना अभी यज्ञ चल रहा था यज्ञोपासना चल रही थी बक्षमाण विज्ञान से आगे आने वाले जो अध्यात्म अधिद रूप से उपासना आने वाली है मनोभ्रमित उपासिता आकाश भ्रमित उपासित इत्यादि आने वाला है चिंता न संगतिर संगति नास्तिक ये दोनों के लिए संगति नहीं तालमेल नहीं है जब पूर्व में वो है ये पर्व है तो कोई संगति होनी चाहिए ना शंका गई कथम परिम ये दोनों उपासनाओं में पूर्वापर व्यभाव कैसे होगा पूर्व और पर्व पूर्व पर्व यह कैसे होगा इसके बाद ये क्यों कहा गया ये शंका करके कहते अनंतर खंडस्य से व्यवेतन है आने वाला जो खंड वो अनंतर खंड का जो आ रहा भी इसका व्यवधान के साथ संबंध है सांडिल्य विद्या जो कहा गया था उसके साथ इसका संबंध है ये बोलना चाहते हैं आने वाले का संबंध अभी अभी जो यज्ञ विज्ञान चला उसके साथ संबंध नहीं उसके पहले जो सांडिल्य विद्या की चर्चा थी सर्वम खलुदम ब्रह्म तज जवान शांत उपास जो था उसके साथ इसका संबंध है कहते हैं ऐसा है तो कहा देखो मनोमय ईश्वर उक्त आकाशात्मा इतिश ब्रम्हरोग ना कहा देखो सांडिल्य विद्या में कहा था कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म ये जो कुछ भी जगत देखता है ब्रह्म है मैंने इसको बात करके ब्रह्म दृष्टि को बचाने को कहा था एक ही क्रह्म बचाना है बाल समानाधिकरण बताया था मैंने जैसे रात्रि में चोर बुद्धि हो गई थी ठूठ में प्रात काल होने पर बोलता है चौरा स्थाणु बोलता है जो चोर था वो चोर नहीं ठूट है माने वह बुद्धि को बाधा जाता है चोर खाई नहीं मैंने हमें चोर बुद्धि हो गई थी उस बुद्धि को बाध करके स्थान बुद्धि को बचाया जाता है इसी प्रकार अभी जगत बुद्धि को बाध करके मैंने परमात्मा कारण है जब कारण तो दृष्टि तो का में जाएगी तो कार्य दृष्टि बाधित हो जाती है जब मृतिका दृष्टि में हमारी दृष्टि वृत्ति का दृष्टि हो गई तो घट दृष्टि बाधित हो जाती है जगत का कारण परमात्मा उसी में कल्पित है जगत जैसे मिट्टी में घट कल्पित है उसी प्रकार ब्रह्म में जगत कल्पित है तो ब्रह्म दृष्टि होने पर जगत पृथ्वी बात होती है बात करना है ऐसा कहा था वही निश्चय करना है कहा शांत होगा तज जद उसी से उत्पन्न है जगत और उसी में स्थित है उसी में लय होता है ऐसा मान करके शांत होकर के, के रागद्वष का अभाव करके जब एक ही परम पर रागद्वेश उपासना करे और जरूर इस निश्चय करे क्योंकि मनुष्य जो होता है निश्चयात्मक होता है कहा था ये जीव निष्ठियात्मक होता है यथा अस्मिन लोग अस्मिन लोग की क्रतुरभवती यहाँति अस्के यहा क्रोतर्भव तथे प्रत्ये पुरुषो आयता अथ कर्त इसलिए निश्चय करें क्या निश्चय करें शांतो उपासित सर्वं तजलाई ब्रह्म ये निश्चय करें आयता किंतु केवल ब्रह्म की उपासना नहीं बताई थी प्रश्न अगला मंत्र में कहा था मनोमय प्राण शरीर भाव रूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इधम अभ्यात् अभा की अनादर के एक गुण लगा उपासना करना कहा था बोलते हैं मनोमय ईश्वर उक्ता आकाश आत्मा जहां पर ईश्वर को मनोमय रूप से कहा था मान प्रधान रूप से परमात्मा दर्शन होता है इत्यादि कहा था माने मन उसकी उपाधि है उपाधि का धर्म उपहित में चलता है माने मन के चलने से परमात्मा चलता हुआ लगता है ऐसा कहा था मनोभ रूप से उपासना मनोविशिष्ट उपासना करना केवल ब्रह्म उपासना नहीं करना वहां ऐसा कहा था मनोवयोत्तर आकाश आत्मा और आकाश उपा द्विगुण बताया था आकाश आत्मा बताया था उसका स्वरूप आकाश जैसा है निर्वाय निर्विशेष ऐसा बताया था इसके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 अनादर किसी में उसका भ्रम नहीं होता ऐसा कहा था तो ईश्वर <coughs> मनोमया वो तो परमात्मा मनोमय है करके कहा था में देना तृतीय अध्याय के चतुर्दश के द्वितीय मंत्र में ऐसे कहा था अभी हम उन्नीसो खंड में चल रहे हैं चौदह खंड में था यह बात है मनोमय ईश्वर उगता आकाश आकाश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 मनोब्रह्म इत्यादि कहा मनोब्रह्म इत्यादि कहा टीका में कहते हैं अच्छा टीका क्वेश्चन टीका इसका क्वेश्चन अच्छा मनोभ पूर्व में कहा था मनोभ स्वरूप कहा था उसका अर्थ करते हैं ईश्वर उक्त यदि पूर्व संबंध है ये मनोमय ईश्वर उक्त आकाश आत्मा है ना मन भाष्य में उसके भी ईश्वर उक्त आकाश आत्मा के द्वारा भी ईश्वर को कहा था मनोमय के द्वारा भी ईश्वर को कहा था आकाश आत्मा से भी ईश्वर को कहा था समझना कहा तथा ब्राह्मणों गुणों एक देश न मना आकाशवाय ईश्वर उत्तः कहते हैं वहां पर सांडिल्य विद्या में ब्रह्म के अनेक गुणों में से ये दो गुण दिया गया था विशेष क्या आकाश और मन को एक देश रूप से लिया था मना आकाश है एक अंदर रूप से लिया था एक गुण अनेक गुणों में ये भी एक गुण है कहा था अभी सब कुछ मन ही है ब्रह्म पूरा मन है पूरा ब्रह्म आकाश है ऐसा दिखाने जाएंगे विशेषता है ब्रह्मा इत्यादि सब दृष्टि कहा ठीक है हमें कहते हैं यथोत तो गुण का ब्रह्म दृष्टि असमर्थस्या पूर्व में जो अनेक प्रकार के गुण लगा करके मैंने उपासना करनी थी ब्रह्म की वो मनोमया है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 यथोद तो गुण तो का ब्रह्म गुण वाला जो ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म दृष्टि में असमर्थ जो व्यक्ति है उसके लिए तयोरे वर्म तो कथनाथम उस समय भी संपूर्ण परि करना किसमें मन और आकाश में इसके लिए मन ही ब्रह्म है ऐसा वहां था मन भी ब्रह्म है ऐसा था वहां क्या था प्राण शरीर ये प्राण भी ब्रह्म है ऐसा ऐसा यहाँ ही और वहां भी ये लगना है ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है ऐसा था केंद्र यहाँ पर कहते हैं मन ही ब्रह्म है आकाश ही ब्रह्म है भी और ही में अंतर पड़ जाएगा भी में एकदेश हो रहा था और ही में हो जाएगा समस्त हो जाएगा तो तय संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि कथा उन मन और आकाश में संपूर्ण ब्रह्म कथन के लिए उत्तर ग्रंथ अवतारे थे आगे ग्रंथ का उत्तर देते अथ इत्यादिवासियों कहा अथ इत्यादि आगे तो इसका बात आएगा मंत्र है आगे। <laughs> मनो ब्रह्मीत अथ आदिदवत आकाशो च आदिष्ट अध्यात्म चिदतम चनो ब्रह्मीतम अथादी द आकाशो ब्रह्म उकाशो ब्रह्म उभयमादिष्ट अध्यात्म चतिदैवत मनो उपासित ब्रह्म ऐसा समझकर करके उपासना मन में ब्रह्म दृष्टि करे मन में ब्रह्मदृष्टि करना है या ब्रह्म में मन दृष्टि करना है प्रश्न उठता है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 छोटे को बड़ा करने से अच्छा रहता है मनोब्रमित उपासना मन ब्रह्म है ऐसे चिंतन करे या अध्यास उपासना है मनोब्रम्भित उपासना अध्यात्म या अध्यात्म उपासना है माने हमारे शरीर के भीतर मन है मन में ब्रह्म दृष्टि करना है अध्यात्म उपासना है और अथा अधिदेव अजिद उपासना बताना जाते हैं आकाश में ब्रह्म दृष्टि करना कहते हैं आकाश ब्रह्म उपासित लगाना आकाश ब्रह्म उपासना करे ये अधिदैव उपासना है उदयम आदिष्टम भगवती ये दोनों उपदेश हो जाता है अध्यात्म और इति उभयम आदिष्टम भगवती ये दोनों दोनों उपदिष्ट हो जाता है कौन अध्यात्म से अजैवतम से अध्यात्म उपासना भी हो गया मनोब्रम्हि उपासिता और अजेक उपासना हो गया आकाशोप्रमासनो उपासना हो जाती है, ये अच्छा, बताए। बताएव में कहते हैं, मन किसको कहते हैं कहते हैं मन का अर्थ कहते हैं मन उतना जिसके द्वारा व्यक्ति चिंतन करता है उसको मन कहा जाता है आप समझ लीजिए मन क्या है अनुमान से सिद्ध हो रहा है मन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है कैसे ये मनुते अनैना अनैन साधन एर साधन मनुते तद मना जिसके द्वारा चिंतन करता है व्यक्ति अमोकम चिंतन करता है उसको मन कहते है मन वो चीज है जिसके द्वारा मनन करता है चिंतन करता है जानकारी लेता है उसका नाम मन है हमारे शरीर में मनुते अनैला मन है अनैला अंतकरण मन अंतकरण है मन माने अंतकरण है चार वो चार भाग होकर के काम करता है वो मन बुद्धि बुद्धिचित होंगे मैंने भिन्न भिन्न क्रिया करने से वो चार बोला जाता है भाई तो ये की अंतकरण है वो अंतकरण तब ब्रह्म परम इति इतिपासित वो जो अंतकरण भीतर हमारे पास है उस अंतकरण को ब्रह्म परम ब्रह्म इति उपासित है इति उपासित है इस मन को ब्रह्म मान करके उपासना करे ब्रह्म समझकर उपासना करे ये तथा आत्म विषय दर्शनम अध्यात्म ये हमारे शरीर संबंधी दर्शन है आत्म विषय क्या आत्मा माना शरीर क्या अध्यात्म शरीर संबंधी दर्शन है इसलिए अध्यात्म कहा इसको आत्म संबंधी है इसलिए अध्यात्म का अथवादी अधिदवत उपासना है देवता विषय इदम बक्ष्यामाम जो देवता को विषय करने वाली उपासना है अधिदेवत अधिदेव को उपासना करने विषय करने वाली उपासना का उनका अध्ययन कहा ज्योति बोलते बक्षा कहते हैं है। आकाशो ब्रह्म उपासना आकाश ब्रह्म है चिंतन करे एवं इस प्रकार उभयम अध्यात्म अदैवत उभय कारण दो अध्यात्म और मनोब्रह्म इति मनोब्रम्हता अध्यात्म हो गया और आकाशोब्रम उपास अधिदैव हो गया ऐसा करने से एवं वयम दोनों के दोनों अध्यात्म अधिद्रह्म दृष्टि विषय ब्रह्म दृष्टि को विषय बनाना है दोनों में माने मन में ब्रह्म दृष्टि करना है अध्यात्म में और अध्यैव में आकाश में ब्रह्म करना है ब्रह्म दृष्टि का विषय आदिष्टम मानी उपदिष्टम बोलते आदिष्टम भवती मानी उपदिष्टम बहुत उपदिष्ट हो गया आकाश मनोष कहते अनेक वस्तु हैं तो उनमें से ये दो कोई ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं दो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 मन में ब्रह्म दृष्टि करने को कहा आकाश में ब्रह्म दृष्टि करने कहा आकाश मनसो सूक्ष्मत्व ब्रह्म के साथ सादृश्य तो होना पड़ेगा ना उपासना करने के ये तो यह सूक्ष्मता सादृश होने नहीं को दिया गया मनसा उपलब्ध दूसरी बात मन से ब्रह्म की उपलब्धि होती है माने मन में ही वृत्ति बनेगी कभी बनेगी जब सतोगुणी अवस्था आएगी अभी तो रजुगुणी अवस्था में हम बैठते हैं हमारा मन रजोगुण से आच्छादित है विषय की लोलुपता है कौम गुण में बैठा है सो सो, सो करके समय समाप्त कर देते हैं जब शतुगुणी बुद्धि जगेगा मन में तो भजन पाठ में मन लगता है जब भजन पाठ आदि होगा संसार मिथ्या समझ लगेगा सतुगुणी बुद्धि जगेगी ये सतुगुणी बुद्धि जगाने के लिए हमारे लिए साधना बताते हैं आपको तो मन से उपलब्ध होगा ऐसी स्थिति है ऐसी स्थिति है तो जब सदोगुणी वृत्ति आएगी ब्रह्माकार वृत्ति मन ही बनाएगा इसलिए कहा मनसा उपलब्ध बातचन एक तो मन सूक्ष्म है कर्म भी सूक्ष्म है इसलिए मनोभ्रमे उपाश दूसरी बात मन के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है माना ब्रह्माकार वृत्ति मन ही बनाना अभी जैसे शरीराकार वृत्ति बना के बैठा है हमारा मन अभी रेजोगुणी अवस्था में है उसको ब्रह्म देवस्थान शरीर दिख रहा है तो जब सदोगुणी अवस्था में कभी पहुंचेगा ब्रह्मकार तो वृत्ति भी इसी ने बना है दो प्रकार का मन होता है मन तो एक है प्रकार दो है उसका जैसे दो मुखा सांप होता है न उस प्रकार दो प्रकार का मन होता है मन शुद्ध और अशुद्ध दो मनोही दिविधम प्रोक्तम मन को दो प्रकार कहा गया है, है। मन तो एक है प्रकार दो है ऐसा बताया। मनो ही प्रोक्तम शुद्धमचा शुद्ध में बचा एक शुद्ध मन है दूसरा अशुद्ध मन है हमारा एक मन का विशुद्ध होता है कभी अशुद्ध होता है मन तो एक ही है दो नहीं एक ही है तो प्रकार वेद मन मनोही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्ध वेद चा मन दो प्रकार का है शुद्ध और अशुद्ध अशुद्धम काम संकल्प शुद्धम काम विवर्गित विषय का चिंतन यदि चल रहा हो काम मानी विषय काम काम दे की काम विषय यदि विषयों का चिंतन चलता हो शब्द स्पर्शरूप रसगंद की मांग हो आपके जीवन में तब मन अशुद्ध है अशुद्धम काम संकल्प यदि विषयों की संकल्प हो रहा है चिंतन हो रहा है मन अशुद्ध है ये पहचान है और शुद्धम काम विवर्जितम विषयों से दुमुख हो गया विषय के चिंतन से रहित हो गया है तो वो शुद्ध मन को पहचान है अपने पता लग जाएगा मन हमारा शुद्ध है या अशुद्ध है स्वयं पता लगेगा यदि अशुद्ध है तो उसको शुद्धि करने की तरफ ध्यान देना चाहिए मनो वही दिव्यधम प्रोत्तम शुद्धम चाहुद्ध अशुद्धम काम संकल्प अशुद्धम काम विदर्जितम ऐसा कहा तो ये जब मन शुद्ध होगा तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगा। जब मन अशुद्ध होगा तो देहाकार वृत्ति बनेगा। बाधित नहीं है वृत्ति उसी ने बनानी है तो ये कहा एक तो आकाश और मन को यहां पर उपासना में ब्रह्मदृष्टि करने को कहा मनोब्रम्हित उपासिता आकाश ब्रह्म उपासित ऐसा अध्यात्मा जी में कहा क्यों सूक्ष्मत् हेतु दिया जैसे ब्रह्म सूक्ष्म है इस प्रकार ये दोनों भी सूक्ष्म पदार्थ है इसलिए उनको उदाहरण दिया गया इन्हें उपासना करने का दूसरी बात मनसा ब्रह्मण हो योग्य मनोब्रह्म दृष्टि मन के द्वारा ही उपलब्धि होनी है ब्रह्म की माने वृत्ति ब्रह्म मिल्ला माने वृत्ति बढ़ना अहम ब्रह्मास्म वृत्ति बढ़ना ही ये ब्रह्म मिल्ला अभी अहम मनुष्य वृत्ति बनी हुई है अभी इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्त्र वृत्ति बनना ही ब्रह्म प्राप्ति है ऐसी स्थिति है अगर वो वृत्ति बन जाए आपकी ब्रह्म प्राप्ति है ये कहते हैं मनसा उपलब्धित्व ब्रह्मो योग्य मनो ब्रह्म दृष्टिता इसलिए मन योग्य है ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म उपासना में मन योग्य है क्यों योग तो सूक्ष्म है दूसरा मनुष्य ही ब्रह्म की उपलब्धि होती है इसलिए मनोब्रम से कहा और आकाश को भी क्या है आकाश्च सर्वगतत्वा सूक्ष्मत्वात उपाधिहीन च आकाश में भी तीन धर्म विशेष हैं इसलिए ब्रह्म को उपासना वहां करने को कहा आकाश और ब्रह्मेदास आकाशस् सर्वगतत्ता ब्रह्म जैसे व्यापक है वैसे आकाश भी व्यापक है परिचय में नहीं है एक धर्म मिल रहा तुम्हें इसलिए आकाश और ब्रह्मेदार कहा दूसरा है सूक्ष्मत्व ब्रह्म सूक्ष्म है आकाश भी सूक्ष्म है ठूल नहीं है सूक्ष्म है इसलिए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 किंतु अन्यों में तो नाम रूप सभी में पाएंगे नाम ही पाएंगे रूप ही पाएंगे जैसा नाम है इसका अमुक नाम या आकृति है इसकी नाम रूप किंतु आकाश में नाम तो मिलेगा किंतु आकृति नहीं ब्रह्मवीर नाम रूप रहित है ये रूप रहित होने से सादृश्य कुछ घट गया आकाश का ही कहा तीन सादृश्य आकाश के साथ सर्वगतत्व सूक्ष्मत्व और उपाधिहीन उपाधि तत्व उपाधि क्या है रूप रूपी उपाधि कौन सी उपाधि नाम रूप में से रूप नहीं आता ऐसे उपाय है इसलिए उपासना करने को कहा समय हो गया टीका फिर करें ओमा तो मम हंगा महात्मा चक्षुस्त्रोत्र पथोपलियां ब्रह्मोपनिषदम ब्रह्म ब्रह्म महीपनिषत्सुरस्ते महिषं महिष ओ